बिहारी लाल की जय श्री आ गिरी बिहारी देव जो की रही श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की अजय श्री भागवत गवास आश्रम की जय मंत्री श्री श्री की जय जय गो जय जय गोविंद जय जय I am the one who is the one. I am the one who is the one. I am the one who is the one. रम हरि ग्रोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय जय जय गो पु जय जय गोविंद रम हरि पंद्रती सदी जाती जाय जय नाम बिहारी की ओम ओम नमो भगवते षोत्तम पराशर जयत्रिराशन सत्यवती हृदय ये कमल प्रेरणया हरे पदकमलं वे चैतन्य श्री गुर्म। श्री गुर्म। श्री घुनाथन्वदूक परजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री कृष्ण श्री कृष्ण पादा सह गण ली विशाखाता कृष्ण राजस्वता ृष् प्रणी का बिरवियाज मातर्मों ने मधुरेश माधुरी मह माता मुन्नी मतल्लिका मत माम मदरमो अनुमुदा मर्द मनुषो महामहाभु नारायण ममस्कर्ते नरमचेर दुरुपकर बेबी ने सरस्वती व्यासन तक उज्जैन भी रहे वन झाड़ उत्तम तो वेश कर पास में ये उच्च पतान पावन विरोध ईश्वर विरोध मोना माँ ईश्वरी सनातन प्रभु करार राष्ट्र हे रूप दुर्गति जने ही दयापूर्वक हे भक्तियोग के सुमते रवना चलासो श्री जी उमे भूतमंद बाते दयापूर्वक तुलसी कामन मुझे त्रियति परम्परा नानिचो औरां भक्तों ये प्रो तत्क्षण नहीं तो हरि बुरो शुभनाम बेहाल भावना संग्रह आज ठाकुर जी की कृपा से भावना साह संग्रह के ये प्रकाशन यहाँ पर उपलब्ध हो गए हैं ये पांच सात आठ पुस्तक आई है दो सौ रुपये नौछा पर है इसकी। तो जिनको चाहिए माने तो मान्य संग्रह है परम प्रबंधनी और ये हमेशा के लिए ही सर्थ के लिए ये और एक लाएगे तो बहुत थोड़ी पुस्तकें यहाँ उपलब्ध हैं पांच, छह है, सात आठ पुस्तक के आई हैं पर किसी को चाहिए तो उसको पहले आओ पहले पाओ <laughs> तो की चिंता है संग्रह कृष्णदास महापुरुषों की अनुभूति उनके दिव्य संग्रह को अष्टकालीन लीला स्मरण के रूप में करने करने के लिए, करने के लिए, लिए ग्रहण ग्रहण का आश्रय करके में और भाव इन चार वस्तुओं को ग्रहण करके निज मजीभाव में अवस्थित होकर श्री रस जन श्री प्रियालाल के सेवा सेवा जो सेवा है उसका विचार कर रहे हैं हैं श्री के भीतर कल का एक जो श्लोक का ये तीसवें नंबर का श्लोक वह वह अद्भुत श्लोक है और बहुत सारे संदेहों को दूर कर देने वाला था प्राय अति उत्साह में कई बार ये कह दिया जाता है कि की जो पासना है है वह तो उसमें सारे मिले हुए हैं उसमें कहीं स्वपक्ष तटस्थ पक्ष चिंता, चौपा चापी इनकी झगड़ा वो भी विराजमान है वहा मान भी है वहां श्रम दम जे जो भाव है वो भी विराजमान है, पर तो ऐसा नहीं है। दम मिलोनी किसी दूसरा जो भाव है अन्य अन्य जो भाव उन भाव का उसके परिक्षण में किसी एक वस्तु को देखने पर वो वस्तु तो जितनी मधुर रूप में प्रकट होती है उतना प्रकाशन केवल उस एक दृश्यवली का दर्शन करने पर वह नहीं होता है जैसे एक चित्र है उसको यदि फ्रेम में देखा जाए तो चित्र का जो उभार आएगा उसी चित्र को बिना फ्रेम में हाथ में लेकर के हुई नचाते हुए देखा जाए तो उसमें उतना उभार नहीं आएगा फ्रेम के कारण उसके बॉर्डर के कारण उसमें और भी ज्यादा उभार आता है ऐसे ही श्री निकुंज के भीतर जब प्रियालाल है उस समय उनको शुद्ध जो बिना मिलोनी का जो रस है उसका ही वे आस्वरण कर रहे हैं और आकर के कोई भी अंतर नहीं रहता है जो श्री वृंदावन की निपुण्य उपासना करने वाले संप्रदाय हैं, उनकी जो उपासना पद्धति में और गड़ियों की उपासना पद्धति में कहीं कोई अंतर नहीं रहता है जब निपुण्य मंदिर के श्री जो के भीतर प्रियालाल की अष्ट शखियों से युक्त होकर के सेवा की जाती है वहां पर श्रम नहीं है तम नहीं है गंग नहीं है ब्रह्म नहीं कोई भी विरोधी नहीं परंतु तो उसी जो मूल दृश्य है उस मूल चित्र को और अधिक उभार देने के लिए जैसे बाउंड्री बनाने की जरूरत होती है जैसे फ्रेम करने की जरूरत होती है इसी प्रकार श्री ब्रज लीला के फ्रेम में जब निकुंज लीला का दर्शन किया जाता है तो और भी ज्यादा उभर करके सामने आता। रहा जैसे फिल्म की तकनीक में लॉन्ग शॉट को मिडिल शॉट करते हुए क्लोजअप करते हुए फिर ले जाकर के क्लोजअप में ही कहीं केंद्रित कर दिया जाए तो लॉन्ग शॉट से मिडिल शॉट और क्लोजअप वहां पर जाकर के जैसे करने पर उसका प्रभाव और भी ज्यादा होता है केवल क्लोजर दिखाया जाए तो पता नहीं लगेगा उसका तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा। इसी प्रकार श्री रस के साथ में जब निकुंज रस को प्रस्तुत किया जाता है तो निकुंज रस की सर्वोत्कृष्टता वह प्रकट होती है तब यह पता लगता है कि शांत रस में केवल कृष्ण निष्ठा है दास रस में एक गुण और आ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा रस में एक गुण और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि रस में एक गुण और जुड़ गया कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि लाल्यता ज्ञान कृष्ण मेरा बाघ है मैं उसकी गार्जियन हूं ये लाल्यता पाल्यता हूं मेरा लाल्य है मेरा पाल्य है यह भाव और आ जाता है मधुर में आते आते गुण और जुड़ जाता है और पांचों गुण आ जाते हैं कृष्ण निष्ठा कृष्ण सेवा असंकोच बुद्धि भी है वहां पर प्यारे के का पालन अपने पुराणों को देकर के भी मैं प्राव प्यारे के पालन प्राणों का पालन करना चाहती हूँ मेरी आयु उसे लग गया मेरी आयु तुझे लग गया अपने आयु उसे देने के लिए, लिए, लिए तैयार है ये चार गुणों को तो पहले के हैं और एक दो और आ गया कि जहां प्यारे की सेवा अपने शरीर से भी की जाए केवल दैहिक वस्तुओं से प्यारे की सेवा नहीं शरीर से भी प्यारे की सेवा की जा रही सर्वात्म समर्पण यह जो भाव है यह मधुभाव है इस भाव को इसकी इस महिमा को प्रकट करने के लिए कि वो सारे भावों को अपने भीतर समायित हुए हैं यहां तब प्रकट होगा जबकि ज रस के साथ में कुंज रस और कुंज रस के साथ में निकुंज रस और नुपुंज रस के साथ में निवृत्त निकुंज रस का यदि एक साथ अध्ययन किया जाए एक साथ दर्शन किया जाए तो निवृत्त निकुंज रस की जो बिलौनी रहित प्रीति है उस बिलौनी रहित प्रीति के महमा का अधिक अच्छी तरह से, से बोर होगा इसलिए जब रियालाल श्री योगपीठ में विराजमान है, है उस समय उनको कोई होश नहीं है उनको पता ही नहीं है इस बात का अनुसंधान नहीं है कि इस मुकुंज के बाद में कोई दुनिया तब तो श्री कखटी बदरिया या श्री शुक्र वह जो बृंदाजी के द्वारा शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, वे विचक्षण और दक्ष ये शुक्री जी से लाली से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं कि कृपा करके प्रागर बभुआन सरसव चातुरी प्रचंद काम को के प्रभु पुरात काल होने को आ गया है। इस समय आप आगे इसमें स्वीकार करो अर्थात हृदय में धारण करो अर्थात निकुंज मंदिर के भीतर जब है उस समय परमस्वीय होकर के ही श्री प्रिया जी विराजमान श्याम सुंदर वास लाल और प्रिया लाले और प्रिया बिहारी और बिहारी में के विराजमान ने उनको कोई दूसरे रस का नहीं है उनको दूसरे रस का उस समय सखीगढ़ श्री वृंदावन की विभिन्न सेवक जन, श्री शुक्र सारिका मोरा, पक्षीगण मयूर ये सब कराते हैं तब उनको हो जाता है कि अरे इस नुकुंज के बाहर भी कोई दुनिया है उसको भी संभालना है वे भी सेवा के लिए तत्पर है हम बैठे तो ऐसा नहीं है कि गौरीजन श्री निवृत निकुंजी की उस सेवा में जो मिलोनी रहित प्रीति है ऐश्वर्य से सर्वथा भिन्न जो प्रीति है उससे गौरी उपासना पद्धति अछूती है वह उसका परिचय नहीं है ऐसी बात नहीं है उसका मुख्योपास्य वही है अतः श्री स्वामी हरताश श्री महावाणी जी इनमें जैसे मिलोनी से रहित रसो का वर्णन किया गया मिलोनी का तात्पर्य श्रम का तात्पर्य अभिशाप का तात्पर्य है स्थूल विरह गोचारण करने के लिए ठाकुर जी आ रही है बेरोह हो रहा है मथुरा जा रही है बिग्रह हो रहा है श्रम तम इसका नाम है तम का है कि कहीं त्पर्य जो है उनका उनका आगमन आने पर कहीं चंद्रावली जी और श्री शांति किशोरी जी इनके युद्ध में आपस में कहीं झगड़ा हो रहा है और मान अत्यंत आज है तो या तो कहीं बाहर से मिलन में बाधा उत्पन्न की जाए या मान के द्वारा बाधा की जाए ऐसा भी नहीं है मुख्य जीवन में केवल मृदु मान है स्कूल मांग नहीं है स्कूल मान और भ्रम का तात्पर्य है कि प्रेम वैचित्र में कहीं भ्रम के कारण मिलन में बाधा उत्पन्न होना मान तो धर्म का तात्पर्य है अन्य नायिकाओं का प्रवेश और धर्म का तात्पर्य है कहीं मान इत्यादि भ्रम मान इनके द्वारा मिलन में बाधा होगा तो श्रम कर्म कम भ्रम इनकी मिलोनी बंदन में जब परंतु किया रस का आसवन प्राप्त कराने के लिए कि इस मधुर रस में श्री नुगुंज के इस रस में कृष्ण निष्ठा है कृष्ण सेवा है असंकोच बुद्धि भी है का पालन करने की प्रवृत्ति भी है और सर्वात्मक समर्पण है ये पांचों भाग हाँ एक जगह समेकित हो गए हैं कॉन्सोलिटेट हो गए हैं एक जगह एकत्रित हो गए हैं यह बताने के लिए रस का वर्णन करना भी आवश्यक होता है पोष्टिकी लीला का वर्णन करना भी आवश्यक होता है तो सर्वश्रेष्ठ वस्तु तो श्री मुकुंज का विलास भी है राय रामानंद प्रसंग में भी प्रेम विलास विवर्त को ही परम परम करके श्री उपास ने जब पुष्टि किया कि महाप्रभु ने राय रामानंद से पुष्टि किया कि साधन तत्त्व का निरूपण करो उस समय श्रीमद् महाप्रभु श्रवण कर रहे हैं राय रामानंद उत्तर दे रहे हैं कि जो वनाश्रम धर्म वो साधमी है महा बाहि ये बाह वस्तु है किसी केवल चित्त शुद्ध होगा ये साधु श्रोवणी नहीं हो सकता है। उसके बाद में कहा ने की ज्ञान मिश्रा भक्ति वह सादिश्रोवणी है बोले ना ज्ञान मिश्रा भक्ति के द्वारा संसार की नृत्य होगी मोक्ष की प्राप्ति होगी वह बाह्य वस्तु हुई श्री लाल के परम माधुर्य का आस्वादन उसके द्वारा भी नहीं होगा तब वह होता पर कहां श्री राय रमन ने जब शुद्धा भक्ति को कहा महाप्रभु की आप यहां पर भाषा बदलते हो महाप्रभु कह रहे आप ऐसा भी होता है आगे का वर्णन कि शांत भक्ति की भी अपेक्षा जहां काश्य भक्ति फिर सक्ष भक्ति फिर भक्ति और अंत में मधुर भक्ति वह शादी है महाप्रभु कहते जा रहे हैं और हाँ, यह भी ठीक है और कहो और कहो जब महाप्रभु का में भी संतुष्ट नहीं हुआ मधुर भक्ति में भी संतुष्ट नहीं हुआ तब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि आगे कहो तो हैं बोले तो इसके आगे राधिका मधुर प्रेम के आगे सर्वोत्तम प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप यदि कोई है तो वो श्री राधिका नहीं थी ये सुन करके महापुरुष को संतोष हो गया और महापुरुष उस समय कह रहे हैं कि श्री कृष्ण उनके स्वरूप का लोलन करो श्री राधिका के स्वरूप का लड़न करो प्रेम के स्वरूप का उलन करो जो रस का स्वरूप है उसका चार कृष्ण स्वरूप का लंन हो राधगा के स्वरूप का लंगा हो प्रेम के स्वरूप का लघन करो रस के स्वरूप का लड़न करो कृष्ण रस के स्वरूप का लड़न लिया ईश्वर परम कृष्ण विग्रह श्री राधारण जी के स्वरूप का वर्णीन कर दिया राधिका तत्व का ऐश्वर्य का प्रेम आल शक्ति का साल होकर के विराजमान है श्री राधिका प्रेम होकर के विराजमान है रसोर कृष्ण का स्वरूप पहले ही वर्णन कर तो तीन प्रश्नों पर दिया और कृष्ण के स्वरूप के वर्णन के साथ में रस का स्वरूप का वर्णन कर दिया और चारों का वर्णन करके पूरी तरह से इस बात को स्थापित कर दिया कि श्री राधिका प्रेम ही श्रोवणी उपास्य श्रोवणी श्री राधिका प्रेम है प्रश्न का उत्तर हो गया साध्य साधन तत्व इनमें साध्य तत्व तो तो क्या है इसका इस प्रकार श्री रायरमन ने निरूपण कर दिया कि राधिका प्रेम साध्य श्री राधिका प्रेम उसका हम आस्वादन प्राप्त कर सके यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हो सकता है अब इसके आगे महाप्रभु ने फिर से प्रश्न कर दिया संक्षिप्त में निरूपण कहते हैं प्रसंग तो महीनों का प्रसंग है बहुत संक्षिप्त उसके साथ श्री महाप्रभु ने इसके आगे पुष्टि किया कि इसके इसके आगे आगे और प्रेम इसको मैं समझ कहो राय आश्चर्यचकित जगत में ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो राधिका प्रेम के आगे क्या है इसको पूछे तो कह रहे हैं ऐसा पुष्टि करने वाला कोई दूसरा नहीं हो सकता है इसके आगे पूछे कि राधा प्रेम के आगे क्या वस्तु है शादी श्रोमणी के आगे शादी श्रोमणी राधिका प्रेम है इसके आगे क्या वस्तु है आनंद हो गए आनंदित हो गए और फिर श्री राम उस समय के राधा का प्रेम के आगे श्री प्रिया लाल का बस बढ़ रही है राधा प्रेम से बढ़कर के उसके ही विस्तार रूप में उसका विस्तार मात्र राधिका प्रेम तो राधिका प्रेम उसका कोई कहे इसके आगे तो इसके आगे आगे वर्णन करो तो केवल लीला का वर्णन किया जा सकता है श्री राधिका कृष्ण के मिलन का वर्णन किया जा सकता है तो इसके आगे कहो इसके आगे क्या वर्णन किया जाए तब श्री राय अपने ही लिखे हुए किसी एक लीला का वर्णन अपनी ही लिखी हुई एक पद का गायर कर रहे हैं बोले इसके आगे और कोई वर्णन नहीं हो सकता है और वो वर्णन है प्रेम विलास विवर्थ विवर्त शब्द के तीन अर्थ विवर्त माने पराकाष्ठा विवर्त माने जहां चेष्टाएं बदल जाए नायक में नायिका जैसी चेष्टा नायिका में नायक जैसी चेष्टा आ जाए उसका नाम विवर्त और विवर्त का तात्पर्य है किसी एक वस्तु में दूसरे वस्तु की हो जाए। विवर्त भ्रांति का आरोप उसी का नाम अध्यय तो वो विवर्तन तो के तीन अर्थ पराकाष्ठा इनमें मुख्य अर्थ है पराकाष्ठ तो एक अर्थ हुआ पराकाष्ठा तो उसके बाद में दूसरा अर्थ हुआ चेष्टाओं का विपर्य दो में में को प्राप्त में चेष्टाओं का विपर्य हो जाता है कहीं सामरिक क्रिया के साथ में गोरे लाल बिहार करते हुए श्री नुकुंज मंदिर में विराजमान होते हैं चेष्टाओं का विपर्य प्राप्त होता हो सकता है श्री नुकुंज मंदिर पराकाष्ठा भी पराकाष्ठा है पराकाष्ठा भी है भी है चेष्टाओं का परंतु उत्पन्न हो जाना वस्तु में की भ्रांति हो जाना अर्थात जो आश्र पदार्थ है वह अपने आप को तत्त्वतः केवल चेष्टाओं में नहीं बल्कि अनुमान में भी अपने आप को नायिका मान लेता है राधिका मान देना चाहिए यश्मन अपने आश्रय स्वरूप को त्याग करके वे विशेष स्वरूप को त्याग करके वे आश्रय बन जाते अपने विशेष स्वरूप श्री कृष्ण तो अपने विषय रूप को त्याग करके श्री कृष्ण तत्वतः अभिमान में केवल चेष्टा परिवर्तन होने पर चेष्टाएं भले विपरीत हो जाए परंतु तो अभिमान विपरीत नहीं होता है प्रेमरास विवर्ज की स्थिति वो है कि जहां प्रिया लाल श्री श्याम सुंदर उनके अभिमान में भी परिवर्तन आ जाता है अभिमान में भी प्रिया बन रहा क्यों चेष्टाओं का विपर्य होने पर अभिमान में अंदर नहीं आता है स्वरूप में अंदर नहीं आता है पर यहां पर स्वरूप में भी अभिमान में भी ईगो में भी अंतर आ गया श्याम सुंदर का ईगो है वो ईगो विषय वाले को नहीं रहा वह वा आश्रय वाले ही वो हो जाता है, उनका जो अहम है वो हो जाए ये है प्रेम विलास विवर्थ एकदम स्पष्ट तो प्रेम विलास विवर्थ वह लीला का सर्वोत्तम स्वरूप है और जब उसे प्रेम विलास विवर्त के स्वरूप के बारे में फिर पूछा तो ये प्रेम विलास तो श्न जो था वो प्रश्न था साध्य साधन का मेरे सामने हुई नुक पड़कर राजका प्रेम साधु श्रोमणी हुआ पूछा राजका प्रेम के आगे कौन सी वस्तु है तो उत्तर दिया राजा शाम सुंदर के लीला नहीं उन लीलाओं में भी कौन सी वस्तु है तो उत्तर दिया प्रेम विलास विवर में तीन चीज हो सकती है पराकाष्ठा पराकाष्ठा निकुंज में भी पराकाष्ठा पर भी चेष्टाओं का विपर्य हो जाना उसको भी विवर्त कहते हैं ये दूसरा निकुंज में वहां पर भी गोरे लाल स्वामरी प्रिया के साथ में ब्यार करते हुए विराजमान है चेष्टाओं का विपर्य भी प्राप्त है परंतु तो अभी भी संतोष नहीं हुआ प्रेम विलास विवर्त का वास्तविक कारण है कि जहां श्री श्याम सुंदर स्वयं अपने विषय मुद्दा का त्याग करके आश्रय बन करके विराजमान हो राित होकर विराजमान हो केवल युति मात्र धारण नहीं करें राधिका का भाव धारण करके भी विराजमान हो वह सर्वोत्तम स्वरूप है और वो सर्वोत्तम स्वरूप प्रेम विलास विवर्त है उस विवर्त का श्रवण करके जब आगे श्री राय रामन कहने लगे कि मैंने पहले आपको सन्यासी बेश में देखा एक सन्यासी का दर्शन किया फिर उस सन्यासी में मैंने एक कृष्ण रूप का दर्शन किया फिर उस कृष्ण रूप के साथ में मैंने एक स्वर्ण पंचालिका देखी सोने की पुतली देखी और फिर मैं आपके स्वरूप में दर्शन कर रहा हूं कि वो स्वर्ण पांचालिका श्री मुंडली मनोहर कृष्ण के साथ में मिलकर के एक प्राण जो देह होकर ग्रहमान है एक रूप हो तुम कौन महाप्रभु ने कहा आप तो, तो संत हैं संतों का स्वभाव होता है कि सर्व धनमय लुभा लोभी जन सब जगह धन धन देखता है काम कहा कामनीम जो कामी जन है वे तो सर्वत्र सौंदर्य सौंदर्य कामनी का दर्शन करते हैं और जगत मैं पर पंचना। और आप की जो संत हैं वे तो सबको देखते को छुपा रहे हैं। कहीं मेरे शनि के जीव में मेरे शनि के व्यक्ति में आप कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं ये तो आपकी आंखों की विशेषता है मैं तो एक सन्यासी हूँ अभी ज्ञान के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ कठिन छोटे रस को तो जानता ही नहीं हो ज्ञान मार्ग में कहीं बढ़ रहा हूँ लिया छोड़ना नहीं ये छोड़ो भूरा भूरी ये जो आप झोटा धंडा चाल हो ये भूरा भूरी को छोड़ो ये जो ठगने की बात है इसको छोड़ो आप कौन हो मुझे दिखाओ जब पकड़ने में आ गए तब रसराज महाभार दोनों के एक स्वरूप कि मेरे रसराज दोनों, रसराज दोनों श्र, राधिका दोनों एक होकर के विराजमान तो निकुंज मंदिर में जो बिलोनी रहित श्रम तम धन धर्म रहित जो प्रेम विदास विवर्णमान है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चाहिए जो निपुन मंदिर में जो प्रेम है वह उस में श्री प्रिया लाल दोनों बाहर के समाज को बाहर के परिवेश की ओर को तो उनका ध्यान है ही नहीं उसका अनुसंधान है ही नहीं यहां तक के उनका श्री लाल जी का अपने स्वरूप का वेश भी भू जाता है मैं नायक हूं इस परवेश को भी भू जाते हैं और वे आश्चर्य जाता है कि हमारे जो चीज है वो तो दूसरों के नहीं नहीं है है ये अपने आप में श्री श्री इन आचार्यों ने निशांत लीवा में श्री प्रियालाल के विलास में जिस प्रेम विलास विवर्त का दर्शन किया उस प्रेम विलास विवर्त की स्थिति में किसी भी प्रकार की कोई बिलो नहीं, नहीं है वह परम परम श्रेष्ठ है अगर यह कहना कि अन्यत्र या में जो कृष्ण का स्वरूप है वो भिल्ल मिल्ल स्वरूप है उसमें ऐश्वर्य भी मिला हुआ है उसमें अन्य रस भी मिले हुए हैं शुद्ध रस का ये है तो वो एक जगह ही है श्री लुग्नि में ही है ऐसा नहीं मानना चाहिए तत्वता श्री गौणीजा भी परम कर्मोला नहीं है इसलिए अपने मन में कभी धर्म पैदा कर लेना ये उचित नहीं होता साधु सर्वोत्तम स्वरूप का यदि कहीं आस्वादन है तो वो तो आस्वादन श्रीमान महाप्रभु के अनुत्य के द्वारा महाप्रभु के परगन ने जो अनुत्य ग्रहण करते हुए जिस प्रेम विलास को में वर्णन किया वही सर्वोत्तम स्वरूप है और उसी की झलक सर्वत्र सर्वत्र व्याप्त होती है सवे सयाने एकमा सभी सयाने एक मत होकर ग्रहण मा अब श्री राधिका प्रेम साधमणी है सिद्ध हो चुका है का प्रेम का सर्वोत्तम स्वरूप है वो है प्रेम विलास विवर्त यह भी सिद्ध हो चुका है अब इस प्रेम विलास विवर्त की प्राप्ति कैसे हो साध्य का निर्णय हो गया साधन का निर्णय अभी बाकी रह गया साधन साधन तो साध्य का अनुरूपण हो चुका है साधन का अनूपण हो चुका है साधन का अनुरूपण कैसे करें वो जो प्रेम है राधिका का प्रेम वो तो श्री राधिका में ही है सारो भाव गमो उल्लासी मान लो एवं परात्मह राजते राधनी सार श्री राधा यह सदा वो प्रेम विलास विवर्ष श्री राधिका में ही विराजमान है कहीं दूसरी जगह नहीं वो जो पराकाष्ठा है आनंद की पराकाष्ठा जहा श्री श्याम सुंदर कहीं भक्तवसल होने के कारण श्री प्रिया जी की पिछली सर्वथा समर्पित हैं, पर श्री श्याम सुंदर भक्तवसल होने के कारण छोटे से छोटा यदि कोई भक्त है तो उसकी प्रार्थना को भी सुन रहे थे तो उनका प्रेम कहीं बटा हुआ कहीं उनके प्रेम में बंटवारा हो रहा है यद्यपुस् में प्रभावित नहीं होंगे राजा की शक्ति अपने आप करती रहेगी राजा यदि सारे भार को अपने सिर के ऊपर ही रख ले तो क्या खास राजस्व बोलेगा फिर वो करता क्या है अपने सारे दायित्वों को मंत्रियों को बांट देता है तो मंत्री अपने आप संभाल लेंगे जिसका जो कार्य है ऐसे ही ऐश्वर्य शक्ति अपने आप संभाल लेगी जो ज्योतिहा पुण्य को ब्रह्मी जी में कि सरकार करते हुए आप वर्णन में रहे हैं पराकाष्ठा में विराजमान है परंतु तो उनके श्री अंग से जो ज्योति निकल रही है उसी का नाम धर्मोदी सोच से के श्री की जो ज्योति है वो तो ज्योति ही विराजमान है ज्योति और श्याम सुंदर अलग अलग वस्तु नहीं है एक ही चीज ज्योति श्याम सुंदर ही है अलग नहीं पर ज्योति में रूप का प्रकाशन नहीं श्याम सुंदर में रूप और लीला का प्रकाशन प्राप्ति के प्रकाशन की अयोग्यता प्रकाशन नहीं हो रहा सारी चीज है पंत प्रकाशन ब्रह्म नहीं करता है इसलिए ब्रह्म परमात्मा भगवान ये अलग अलग चीज नहीं है तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्म अलग चीज है भगवान अलग चीज है परमात्मा अलग चीज है अलग अलग होते हैं तो कभी भी श्री ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए नहीं कहते सत्य ज्ञान मातृ का रसमूत्या स्पृष्ट गुरु तो महात्मा अपनी गुरु श्री कृष्ण का जहां भी वर्णन तो किया तो गया स्मृति की गई वहां तुम ब्रह्म हो परमात्मा हो भगवान हो सर्व कारण कारण हो तो ब्रह्म को अलग करके ये कहीं समझने में कहीं गलती हो रही गलती हो जाती है कि हम ये समझते हैं कि ब्रह्म है एक अलग चीज है और भगवान अलग चीज उनको अलग करके समझने की जरूरत नहीं कि भगवान में सारे गुण विद्यमान हैं चाहे तो वे गुणों को प्रकट करें चाहे तो नहीं कर सके ब्रह्म में भी सारे गुण विद्यमान है ब्रह्म पर भगवान परमात्मा अगर वह चीज नहीं है ब्रह्म में सारे गुण विद्यमान है परंतु ब्रह्म में अपने गुणों को प्रकाशित करने की अप्राप्ति नहीं है गुणों की अपराप्ति नहीं है गुणों के प्रकाशन करने की योग्यता नहीं प्रकाशन का अभाव है वस्तु का अंत सारे गुण ब्रह्म में विराजमान है परंतु उनका प्रकाशन करने की योग्यता ब्रह्म में नहीं है जबकि भगवान में सारे गुण है भी और उनके प्रकाशन करने की सामर्थ्य के सामोदा मैया जिस समय कमिया की कमर में दामोदर को बांध रहे है उस समय श्री कृष्ण में विभुता और परचता दोनों एक कालिक दिन तो कृष्ण अपनी विभुता को प्रकट कर सकते हैं कि मैया ने कोठमी पहने रखी है कोठमी को तो बदी हुई है और बड़ी से बड़े घर की टोरी ले आई और लपेट रही है तो डोरी दो आदमी छोटी पड़ी ये विरुद्ध धर्माश्रय का विभुता श्री कृष्ण में विभुता है भी और उसको प्रकाशन करने की सामर्थ्य भी है ब्रह्म में सारे गुण हैं ब्रह्म परमात्मा भगवान अलग अलग चीज नहीं है दोनों एक है तीनों एक है परंतु तो उनमें अपने आप को प्रकाशित करने की उन गुणों को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है तो अनुपस्थिति नहीं है गुणों की अब गुणों के प्रकाशन करने की योग्यता क्षमता नहीं इतना सा ये भेद स्पष्ट मन में समझना चाहिए तो श्री यहां प्रसंग के अनुसार श्री प्रियालाल जिस समय निकुंज मंदिर में है उस समय वे परमस्वया रूप में ही विराजमान है उस समय उनको बाहर का अनुसंधान नहीं है उनको बाहर का अनुसंधान कराया जा रहा है इसलिए श्री शुभ स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जय ही दल का शो हो कल का कि जय भी नि प्रियालाल, आप निद्रा का त्याग कीजिएयूह आपने जो आलिंगन किया हुआ है उसको शिथिल कीजिए ब्रजम प्रतिष्ठासु, आरंभ प्रभो व्रजन ब्रजम प्रतिष्ठासु, ब्रज की ओर जाने के लिए आरंभ माने प्रयास भव मानो हो, हो ब्रिज के के ओर जाने लिए लिए माने परेशान करने आप चेष्टाशील बनो प्रातः रहा है अनुसर स्वचातरी अपनी चातनी का अनुसरण करो अभी तक आपको भाषा में होश नहीं है कि आपके इस मंदिर के बाहर भी कोई दुनिया होती है उसका होश नहीं है अब प्रचंदी को अब आप काम, का काम, काम को स्वीकार अर्थात जो ब्रज रस है उस ब्रज रस के अनुरूप भाव पर भाव इनको स्वीकार करते हुए श्रम तम गंत और भ्रम इन चारों के द्वारा लीला के वैचित्री को और स्वीकार करते हुए विराजमान को बैचित्री प्रकट नहीं होगी और इस के बाहर जितनी भी वैभव सामग्री है संपूर्ण वृंदावन की वो वृंदावन की वैभव सामग्री सेवा में उपयोगी नहीं वो सेवा से वंचित रहे हैं इसलिए उस वैभव सामग्री का भी उपयोग करो कहीं कई का उपयोग नहीं होगा वो तो करोगे यशोदा जी जैसे कर, कर रही हैं आपको स्नान कराती है। आपको जैसे स्नेह सहित वस्त्र आदि धारण करती है भोजन कराती है मंदवाओ की गोदी में विराजमान होती हो वो जो वैभव सामग्री है वो प्रेम का आस्वादन सामने नहीं आएगा सखाओ के साथ में सामने नहीं आएगी इसलिए सारी को आप स्वीकार तो इस समय तक के में, आज यह करने का एक असफल प्रयास है बाल, बाल मंदिर में जब प्रियालाल है उनके प्रेम की एक विशेषता है कि उन्हें निकुंजी के अतिरिक्त श्री प्रिया जी के अतिरिक्त अन्य कोई भी है अन्य कोई दूसरी दुनिया भी है दूसरे लोग भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और अन्य की भी भी सेवा को भी मैं स्वीकार कर सकता हूं, इस ओर ध्यान नहीं है केवल प्रिया की ओर ही ध्यान है जब उनको ध्यान दिलाया जाता है शुभदेव जी के द्वारा या कखटी बदलिया के द्वारा या पोता मेना के द्वारा या अन्यों के द्वारा तब उनको बाहर की का भी होता है। और, और अधिक बढ़ाया जाता है जब यदि कृष्ण मीना में कहीं भी मोनोटोनस नहीं है एक रूपता नहीं है ऐसा नहीं है कि पर कोई का नहीं है कोई ही नहीं भी नहीं, मृत्युत अनुभव कर रही है परंतु फिर भी अन्य वस्तु उनके संयोग के द्वारा जो रस का विस्तार है वह पारिवार के द्वारा के के द्वारा द्वारा जो आते हैं उन वह रस और ज्यादा विस्तार को प्राप्त होता है इसलिए उस रस को प्रचंड काम को भी स्वीकार प्रचंद काम तुमने पर किया भाव उसको भी स्वीकार और श्रम तम के द्वारा कहीं अपने रस को प्रकट भी करो और रस को कहीं बढ़ाओ इसी प्रसंग में एक बात उसको कह करके फिर मूल प्रसंग पर आगे इस प्रसंग को आगे बढ़ाएं श्री जीव गोस्वामी जी ने एक बात कही के भाव गोपियों के प्रेम की तीव्रता को प्रकट करने का एक साधन है व्यापक जैसे एक हल्का सा सौदा है एक बंदर टेलीफोन के खंबे के ऊपर चढ़ता है और टेलीफोन के खंबे को हिलाता है जोर से और हिला करके बीच में से मोड़ देता है तब पता लगता हो बंदर एक मध्यम आकार का एक जीव दिख रहा था क्या इसमें इतनी ताकत थी कि इसने खंबे को मोड़ दिया एक घर को भी इसने मोड़ दिया अब खंभे को मोड़ देना या बंदर की ताकत का कारण है या बंदर की ताकत को दिखाने का एक माध्यम है व्यापक सब कहने ज्ञापक है बंधन तो ताकत तो पहले थी ये थोड़ी है कि उसने खंबे को चाहा नहीं और खंबे को मोड़ा नहीं तो उसमें ताकत नहीं थी ताकत उसमें थी परंतु ताकत, ताकत प्रकट हुई था जब उसकी चेष्टा आ गई एक हाथी में ताकत है दिखे दिख नहीं रही है परंतु हाथी आता है झूमता हुआ सामने मोटी दीवार है और उसमें टक्कर मारता है और टक्कर मारने के साथ साथ दीवार थम गिर जाती है वो हाथी में इतनी ताकत थी क्या इससे इतनी मोटी दीवार को गिरा रहा तो दीवार का गिरना या हाथी की ताकत का कारण नहीं है यह हाथी की ताकत को दिखाने का एक माध्यम है वो ज्ञापक मात्र है उसके द्वारा हाथी की ताकत मैनिफेस्टो हो रही है वो हाथी की ताकत का कॉल नहीं है कारण नहीं पंत विष्णु चकंती ने कहा इस बात का थोड़ा संशोधन करते हुए गुरुदेव जी गोस्वामी जी ऐसा नहीं है हमारे में आपने जो कहा वो दृष्टान ठीक है हमारे में प्रेम से बाल मानता से गोपियों का प्रेम बढ़ता भी है वो प्रकट भी होता है और कारण भी वो बढ़ाने में भी क्योंकि जहां जितनी वारे मानता होगी वहां उतनी ज्यादा तीव्रता उत्पन्न होगी तो हाथी के तीव्रता को बढ़ाने में दीवार कारण नहीं है पर यहां पर रोग तो बारिमानता ये गोपियों की कृष्ण के तीव्रता को बढ़ाने में काम है जैसे रॉकेट के भीतर कहीं ईंधन भरा हुआ है भरी हुई है और पीछे बहुत छोटा सा छेद कर दिया गया है और उस छेद में से गैस निकल रही है तो गैस निकलेगी तो रॉकेट आगे बढ़ेगा क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है एक सामान्य न्यूटन का जो तीसरा सिद्धांत है वो एक सामने सामान्य से आ रहा है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया हो रही है इसलिए तो वो जो गैस को रोकना है और केवल एक बहुत बारीक से छेद से गैसें निकलेगी तो जितनी तेजी से गैस निकलेगी दबाव के साथ में उतना ही रॉकेट आगे बढ़ेगा तो यहां पर बाल मानता गति को देने में कारण है ऐसे ब्रिज में जब रोकटोक होती है तो वो गोपियों के प्रेम को एक शांत करके प्रेम, प्रेम को बढ़ाने में कारण होती है वह केवल व्यापक नहीं है वह केवल बंदर की द्वारा किसी के खंबे को मोड़ देना, बंदर की ताकत का प्रकाशन मात्र नहीं है बल्कि स्पीड को देने का मूल कारण है स्पीड उसके कारण ही आ रही है दोनों चीजों में अगर होना कागज होना एक अलग चीज है और व्यापक होना अलग चीज है तो वृक्ष का प्रेम है बाल यहाँ कारण भी है और यह ज्ञापक भी है। दोनों चीज आपके बात का खंडन नहीं कहते हैं आपके है पर हम कह रहे ज्ञापक और कारण वह ज्ञापक और हेतु दोनों केवल ज्ञापक नहीं तो प्रचंड कामक मुरी अथो रुदी गुरु आप प्रद काम तो को स्वीकार करो ये उल्टी और अच्छी बात हुई इससे आपका हाँ प्रेम जगत के सामने और अधिक प्रकट होगा ऐसे ने स्पष्ट रूप से भाव को ही प्रकट कर इससे सर्वोत्तम रूप में ही है पर भाव एक जगह आता है वो सर्व वो उसमें रस्ता उत्कर्ष है परंतु निरंतर निरंतर प्रेम को स्पष्ट रूप से बढ़ाने के लिए केवल करने के लिए नहीं बल्कि उसके सेक्टर के के रूप में उसको बढ़ाने के लिए एक हेतु के रूप में भी और आप निकुंज मंदिर में बस मिलोली रहित इस प्रेम का आस्वादन करते हुए विराजमान मौसम नहीं है जब म ये आएंगे इनसे प्रेम बढ़ेगा इसलिए इनकी भी अनुमान्यता है ये प्रेम में पावक नहीं है बल्कि ये प्रेम में पोषक होकर के होकर के उसको धक्का देने वाले होकर के बिना मान होंगे आगे कह रहे हैं श्री शुक्र स्तुति करते हुए कह रहे हैं जय ब्रजानंदन जय ब्रजानंदन चेत प्रयोध पियूष मयूख देव गोषेश्वरी पुण्यलता अब यहां पर संबोधन बदल गया, अभी तक संबोधन थे लाली लाल बेहाली बेहाल प्रिया लाल रसिक, ने, रसिक, प्रिया, ये सारे विशेषण थे। महावाणी में देखें तो बड़े प्रयास के द्वारा केवल नुकुंजी के विशेषणों को दिया गया वहां पूरे शब्द में पूरे ग्रंथ में महावाणी जी में केवल दो तो जगह गोविंद शब्द का प्रयोग है गोविंद शब्द का प्रयोग नहीं का का है क्योंकि गोविंद का शब्द का प्रयोग होने से बहुत रस और सक्षरस नहीं आ जाए तो वो तो बड़े प्रयासपूर्वक लिखा गया ग्रंथ है, है लाली शाम लाल, लाल किशोरी किशोर वहां गिरधारी नंदनंदन यशोदानंदन गोविंद गोपाल शब्दों का प्रयोग नहीं है और यदि गोपाल गोविंद शब्द आए भी है तो वे शब्द किसी अन्य अर्थ में गो वाले होकर के विराजमान तो अब अर्थ वहां पर बिल्कुल तो भिन्न गिरधारी इत्यादि तो गोवर्धनधारी गिरधारी वहां पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले अर्थ में नहीं श्री प्रिया के श्रीअंग में ही जो अपूर्व पर्वत तो तो वो धारण के लीला उसका पूरा ही परिवर्तित करके फिर उनको वर्णन किया जाए तो वे शब्द गिरधारी गोपाल जैसे शब्द भी रसमय होकर के ये वहां पुस्तुत किए जाएंगे शब्द ही वहां प्रयुक्त होंगे किसी दूसरे अर्थ में प्रयुक्त नहीं यहां पर अब दूसरे वस्तुओं के द्वारा भी लोक की जो वाली महान है उस वाली मानता वहां पीयूष मयू पीयूष मयू नंद के चितुर प्रिया है धिनुस्व बंधु अब आप घर के लिए पथारो और धीनुस्व बंधु अपने बन्दु चल, उनको माने आनंद उनको आनंद दे करो दोबारा हे को आनंद देने वाले हे नंदबाबा के नंदबाबा के चित्तु समुद्र से उत्पन्न होने वाले हे चंद्रमा हे देव हे गोष्ठेश्वरी यशोदा उनकी पुण्यलता के पुष्पेहाय घर के लिए आप स्थान करें और बंधु अपने बंधु उनको जय करसो जागृह तलप तज शशि शत भीतान शतभुजूला बोधय कांता रथ भर पान अब स्तुति कर रहे हैं, जैसे बंदी करते हैं के हे हे रस रस के ही, अपनी शशिकल्प क्योंकि सारे वृंदावन का वैभव आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत है यदि केवल शैया विहार को ही स्वीकार करते हुए रहोगे तो वृंदावन का ये वैभव सेवा करने से वंचित हो जाएगा उसकी वो भी कृपा करो इसे जागृत त्यज शशकल इस तल्प का त्याग करो शशकल्पन मानिए जो चंद्रमा के समान शैया है उसका त्याग करो श्वेत शैया प्रीत्यु मूला शुद्ध बोध है कांता और अपनी कांता तुम को भी जगाओ जो प्रीति अनुकूला प्रीति में आपके सर्वदा अंकुल प्रीति में रहने वाली अंकुलसान वेदस्तु मान प्रिया यदि मान करके भसना करती है तो वेदस्तु से भी ज्यादा स्तुति होती है वो मृंदा ली है वो मृंदाई है पिछली बार कहे श्री प्रेम में हो चुकी है इंसाइट तो जो प्रीति के है, जो आपके भुज को ही तकिया बना करके शयन कर रही है आपकी भुजाल की तकिया का आश्रय ग्रहण करके जो शुक् शयन कर रही है उनको चलाओ व्रत घर बांधा जो आज रथ शांत होकर के विराजमान है मिलन में श्रमित होकर के जो शुक्रिया विराजमान है उनको जगाया तो यहां पर बंधु कहकर के जो केवल निकुंज बिहारी है बिहारी बिहारी है उनको भी ये दिखा रहे हैं कि अन्य रसों की तुलना में आपके इस रस्ता का उत्कर्ष होगा अन्य रसों के द्वारा जब बाधा उत्पन्न की जाएगी जितनी ज्यादा बाधा उत्पन्न की जाएगी उतना ही रस और ज्यादा बढ़ तो क्योंकि सामान्य नियम है कि दीवाल के ऊपर जितने पेक के साथ में, जितनी ताकत के साथ में एनर्जी के साथ में यदि गैप मारी जाएगी उतनी एनर्जी के साथ में उतनी तीव्रता के, के साथ में गति के साथ में वो लौटे ऐसे ही जब आप को प्राप्त करने के लिए रस आपको श्री गोकुल बंधु होना चाहिए इस समय केवल निकुंज बंधु होकर के श्री राधाकांत होकर के ही नहीं बल्कि होकर के आप जय ग्रह बंधव आगे कह रहे हैं उदयम अपने गोकुल बंधो इत्यादि जितने भी शब्द हैं ये सबके सब के साथ अलंकार अलंकार को प्रस्तुत करें जहां सार्थक विशेषणों तो का प्रयोग होता है और से कोई विशेष अर्थ निकलता ऐसे सार्थक विशेषों का प्रयोग अलग अलंकार की श्रेणी में आता है तो गोकुल बंधु कहकर के कोकुल के रस को भी पोषित करते हुए आप अपने स्प्रेन की वृद्धि करते हुए विराहमान उदय आगे कह रहे हैं आयम एति अरुणा उदय प्रजवादय प्रजा अयत अय अरुण सूर्य सूर्य सूर्य अगुण, अगुण जो है का अभी उधर उधर पहले होगा तो आयम अरुण उदय में अत्यंत साथ प्राप्त हो रहा रहा है है ये उद्यान। तो आयम प्रजवादी अरुण ये अरुण कैसा है तो कठोर है बड़ा निर्णय है हीन है सहज अकर्ण जो समूह, उनके, उनके प्रति यह तो साहरी ये आकर्ण है निर्भतन ब्रजनाथ इसलिए नाथ अब ब्रिजनाथ कहकर के रस रहे हैं। यह केवल कुंजी बिहारी जो शहया बिहार में ही आ सकते हैं उनको वहां से हटा करके जैसे कहीं दूर दृश्य से कहीं केंद्रित होते हुए किसी विशेष दृश्य विशेष के ऊपर जैसे अंकित किया जाए जैसे जूम करते हुए कहीं क्लोजअप में भी जूम करते हुए, जूम करते हुए, जूम करते हुए तो अठी तथा तटता कलिंद्रोता श्रीयम उनके तट की ओर से आप निर्मत नाथ तथा आप जल्दी से हे hey, nah, आप ज माने गमन करो तर तो अट तो चलनी से आप जाओ कलिंग स्वता अटता कलिंग स्वता उनके होकर के अब माने से होकर केमना उनके तट तटका त्याग करके अब अपने बहनों में जाकर के शयन करो ये कहेगा ऐसे उसी समय सारी शोभा वृंदा जी की एक शिष्य सूक्ष्म नाम करके एक सारिका है सारी जो है सारी मारे यद्य अलग प्रजाति है और शुभ अलग प्रजाति है परंतु संस्कृत के कवियों में मैना को शुभ बधु का मैना का नाम सारिक मैने का नाम शुभ बधु है शुभ और सारिका दोनों को बधु बल बधु कहके ही गया। दे दे दो अलग अलग मैना अलग-अलग प्रजातियां हैं पर यहां पर दोनों को एक ही प्रजाति मान दिया तो शारी शोभा शोभा नाम करके जो सारिका है मैना साथ जगह वो बोली सूक्ष्म सूक्ष्मी उसका नाम है कैसे बोली बोले सारी यथा देवन संबंध स्थिति जैसे चौब पासे में हाथ में जो पासे होते हैं वो पासे जब डाले जाते हैं तो पासे में जो संख्या आती है सारी माने जो गोटी है वो गोटी उस संख्या के अनुसार ही चलती है तो सारी शब में है अलंकार का प्रयोग है का एक की, की और दूसरी पक्षी। तो सारी, सारी की तरह से चल रही है माने वो मैना वह चौपल पासे की टोटी की तरह से चल रही है मध्यान्ह में वर्णन आएगा कि सुख सालिका बैठे हैं, शिव लाल आमने सामने बैठे है ललताजी प्रिया जी की ओर से उस समय गोटी चलाने वाली हैं, शाम सुंदर अपने हाथ में पासे लिए हुए हैं और शाम सुंदर जैसे ही पासों को खड़खड़ाते हैं और खड़खड़ा करके डालते हैं और जो डालते हैं सॉरी मधुमंगल जो गोटी चलाने वाला है वो कहता है माध सारी जैसे कहता है माध साड़ी हो मै जो ऊपर बैठी हुई है वो किशोरी को पुकारने लगती है बचाओ बचाओ ये कह रहा है माध सारी सारी को मार तो सारी का को मार तो यहां पर वही जैसे वापस पर सारी का अर्थ है मधुमंगल ने तो कहा मार गोटी ये जो गोटी है इस गोटी को फिट गई अब ये गोटी पिट गई रामी की जो गोटी थी वो पिट गई तो करे मार सारी और उधर वो सारिका कह रही है कि मुझे मत मारो मुझे बचाओ मुझे बचाओ ऐसे यहाँ पर सारी यथा वो सारिका वैसे ही चल रही है जैसे कि तेवल संतम देवर नानक पास चौपड़ के जो पासे हैं उनके आधार से जैसे चलती है ऐसे ही सम्मत स्थिति इस सारी की स्थिति वैसी ही है जयेश्वरी का स्वामी जय हो जय हो सी विलासौ श्री आपने विलास के सौभर की शोभा के द्वारा श्रीमुख जरूरतें आप श्रीमुख माने श्री लक्ष्मी जी शरीर की जो सुंदरी है उनको भी तरशत उनके भी हृदय में तृष्णा उत्पन्न कर देती हो लक्ष्मी के हृदय में भी आपके सौभाग्य को देख करके ये अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है कि आहा श्री राधिका के जैसे शांतर हैं, तब वे मेरे अधीन होंगे ऐसा हृदय में विचार करते हुए वो सारिका वो लक्ष्मी भी तरशत हो जाती है तरश माने तृष्णा से युक्त हो गया दोबारा सुनने उस समय शोभा नाम करके सारी जगार और और सूक्ष्म सूक्ष्म नामक सारी ये शोभा ये दोनों तो सारियों के नाम है सारिकाओं के और पहले है जक्ष और जक्ष और जक्ष के जैसे निकलकर आए हैं दक्ष विचक्षण ये दोनों शुक्र के नाम सारी यथा देवल संबंध स्थिति जैसे पास के अनुसार चलती है जयेश्वरी जय हो विलास मुख्य योग के लक्ष्मी के युवतियों में प्रधान है, में है। आप की जय ऐसे है। श्री है, दंग, दंग, दंग, रहे हैं और निकुंज में रहित जो प्रेम प्रेम है है बिलोनी है। उसका आश्वासन करते हुए अब बिलोनी से प्रेम को कम नहीं करेंगे बल्कि बिलोनी प्रेम को बढ़ाने के लिए उस बिलोनी की भी अनिवार्यता है उस अनिवार्यता का उपयोग करते हुए उस सुविधा का उपयोग करते हुए कि उसके कारण प्रेम बढ़े इस इस फैसिलिटी का इस का का सुविधा जो ने सरकार को दी है उस उपयोग करते हुए ये वाय मानता को स्वीकार करके उस प्रेम को और अधिक बढ़ाने के लिए अब श्री नुकुंद मंदिर के बाहर आकर के श्री वृद्धावन की लीला विस्तार गोला गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रिवा रमन हरिंद जय शिवा रमन हरिंद गो